अङ्ग्रेज स मन्थन किया हमको क्या, क्या कुछ योजना इधन सोचते वाधको सेखते कार्य कोति योजना चाते के केगे साधनस्य आगच्छ अब एक तो हमारी योगनाओं में जो आ कार्य है वह है वेद साहित्य कार्य वेबसाइट को जितना भी हम जहां पहुंचा सकते हैं उससे बहुत बड़ा उपकार होता है और बड़ा प्रचार होता है अधिक धन योग से संपर्क और वैदिक सिद्धांत उनको हाथ जोड़ें के होती है, जो आगातुमती अपि ये विदेशीयुक्त न्यायते सिद्धि प्रोष प्रभाव प्रचार मत लेके मोदर्क वैदी परम्परा योग ई सिद्धान्त लोगो तो हैं। स्वयं पठते अपि संबन्धिकाते का कते च पञ्चकोगो के सस्ते पूर्वेन या जा छानि इम्म अपेक्षानि के बहु ब्रि विवाद बदलता अव एक ध्यान देना चे अब इसी के अस्ति संबद्ध लेखन के योगदर्शनकाोगदर्शन क्षमता सूत्रार्थं लिखा ये दोपा अब सूत्रार व्याख्या लिखने में सरल भी हो पर्याप्त चित्रे आमो सुविधाजना तीन चार मा लग आन्ध्रप्रदेश का गुके विमानसर जा एक का, जो एक के जो एक का है एकेशि मा चार या पठक गे एकवि देश कर्ण्यका भाग जलवाणी का दूस भाग वस्काले हैया इव दिखने वे दूसरे विवान् को को भाग लेगे ये चित्र देखते ती च म और दो का एक का या पूरा उद्योग योग व्यक् ये पतानि निरीक्षणे या ने निरीक्षण काय योग रक्षणे यातु आचार्यते प्रचारि ये परातना सकते ये अहं कुत्र जलवायु का तु आन्ध्रप्रदेश का या नवर्तमान जाता रता या आन्प्रदेश और और पानी का प्रयोग बोटले वा दूसी बा है कि हो काते मनुष्यस्य योग्य व्यक्ति अ युवावस्था इ मा च वर्ष चा पा वर्ष रो अुद्धिवाला पड् जागा तु उी योग्यता पठ सकति ये बे लो पढे लिखे हते है बुद्धिजीवीते युवावस्था मे आते इ वर्षो महो अच्छ योग्यता प्राप्त पर्याप्त योग्यता प्रार्थी बाता उपदेश में लेखनमेव और मन वजनकरण के निमों का पालन भी अच्छा सताया जाता है तो एक इस तो ऐसे युवा पीढ़ी को तैयार करने के मालूम तो दूसरा एक और वर्ग वो है सो के बल आठ परिस्थिति के बाद पर अजमेर में जिसे ध्यान देखा हो पुलिस दिन उन्हें देखा होगा वहां पर जमीन दर्जी में यहां पर किए गए तो उनको मन करने को दिया गया विद्यालय आरंभ हो गया ही बालकों को आदर्श विद्वान बनाने की योजना है वो बाल्यावस्था की आज से बारह बज के लगभग और अब कर्मचारी वहां लगभग रात नौ बजे पांच के लगभग गुजरात के लिए वो विद्यालय से चलाया वो छोटे कर्मचारी कोई उच्च कटी के विद्वान तैयार करना बाल्यावस्था के लिए आदर्श रूप में वो योजना छोटे और ये जो तीसरी योजना हमारी चलती है माताएं पूरे जो बांस के रूप में ना पचास वर्ष के होंगे पचपन के होंगे उनकी कितनी योग्यता होती है कहीं वो अंग्रेज के हों अपनी कितनी योग्यता होती है व्यक्ति की उनको बांपथ के रूप में रखा जाए उनको मान के लिए दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष की अच्छी सिखा जाए तो गांव और नगरों में जहां आज लाखों प्रकार के लिए वो हम यहाँ इस रूप में बहुत से लोगों को तैयार कर सकते हैं इसके लिए व्यक्ति चाहिए आने सयकाले अनुभव प्रबन्धी की का कर सकते अब इस अपि महाकुमारी ढेर पडा होगा का कुमा का कुमाया और और्या बुद्धि केखन के ने काम अङ्ग्रेजी के माध्यम किं विदेशे संबन्ध हैना लम्बा विस्तार कल्पना के सोचे क्याे बे सम्प्रदाय इसलिए ये जो जो में है। बालकाम गृहस्थिम ते व्याग के घर्गे च सकता ये सकतानि घर्ता कम से कम वर्तमान किं पढा लिखा सत्यं न भोजन वस्त्र का क्यान हे ठी न पढाद लिखा दयाम विदेशी विमा अनु लेना चे बाको ले लेना खराब उनको लेना आज चे आजके पर्षात् वै माता पिता एक देने लिए दे। के लिए और त्यु समय सुन काखा सरकार दीय माता पिता इडिया कीची ग पंद्रह वर्षीय से सिरिया की तरह समझ किया था ये सीधी है तो भारतीय परंपरा नहीं है मैं जो इंश्योरेंस को लेकर बोल रहा हूं कि बालक को जब सुविधा होता है तो सरकार सहायता देती है और जब आगे पंद्रह वर्षीय अवस्था देती है वो पढ़ाई भी करता है और कार्य भी करता है पढ़ाई के लिए भी खर्चा नहीं है उसके पास तो सरकार के बीच और जबकि नौकरी ले जाएगी तो सरकार को उसे पढ़ाई नहीं रुकनी मेरी बात तो समझ रहे ना उसके पीछे सरकार उसके खर्चे का बयान करेगी जब तक पढ़ता है कोई वाला नहीं पढ़ने वाली इसीलिए नौकरी जब जाएगी तो वो खर्चा उस सरकार को लौट देगा वो विद्यार्थी और वहां ये जो माता पिता वाला वो है ना मैं मेरा क्या जो कुछ ये अधिक हमारे सामने पड़ गया है ऐसा भैंसर पड़ गया वो उल्टा होते सीधा होते खान पान बेकार होते वैदिक गर्मी ना हो चाहे कुछ भी हो करोड़ रुपए का फादे कुछ को बनाना जो उसका बेटा है ये लोग भयंकर यह जब तक भारत में रहेगा तब तक कोई उन्नति होने वाले देश हां यदि अपने बेटा बेटी पात्र है वैदिक धनी है देश के भी वो अधिकारी है संपत्ति उनको जो यदि वह नहीं है उनको एक पैसा नहीं देगा अपनी लोगों की इतनी मत नहीं होती ये इसमें अपने पर दृढ़ नहीं है और वो सारी परंपराएं बेकार घूमते हैं पढ़े रहते हैं खाते हैं माता पिता का अपने काम करते हुए संपत्ति मिल गई अब और कुछ करना डरना नहीं छाया युवकों घटने में बेकार फिर प्रसार फिर मैं उस पास में कुछ भी नहीं करते माता पिता की संपत्ति मिल गई और उनके सारे को बेकार भाग्य पीछे मने माता के दो भी पीछे निकलेगा ये बात कौन से काको य मिलेगा माता पिता सच्चे मनसि भोजन पशन मसानोपति बना सन्तानो का का है लोगो पता बिहसे इ भारतीय का ये दिमाग बन जिवारी पालको पालन पोषण नौकरि आपे पोष्य देशे समाज के कु के समाज देश नीकले समाज तु से कार्यालय मध्ये नीचे परिवा इ पा जने वोकसभा भूटा संविधान सभामरे तत् ये है। बे समो कोडपति बहना लूटखा इत्यादि देश दया ने बन इसका भारत किमाग व्यापकी लाना च परिवर्तित न सकते अर्थ न मोड सकते ये दिमाग व्यक्ति का पूरि शक्ति लगा साथी बा सङ्गारण व्यापारी व्यक्ति दादा लेखराज इोते सिद्ध हा हा हैदराबाद महता थाने लडकी का विवाह कि विवाह तो लड़की का वो दामाद होता है वो तो छोड़ दिया आज बहुत समझा माना ही उसको बड़ी चोट लगी कि ऐसा होता है लड़कियों के साथ जैसा मैंने सुना है किसी सुनाया उसने योजना बनाई मैंने ये करना है वो करना है और वो सात आठ व्यक्ति देखो पांच लाख कितने व्यक्ति उनके संपर्क में पांच हजार संस्थाएं उनकी और उनको आपने देखा ही होगा देखने वाले अंदर से हमने जाके देखा अच्छी तरह संपर्क एक लड़की से होगा डॉक्टर थी सारा दिखाया उनको पर इवक यूत युवति एक हारजीवनम् जीने वे कुमाेने वे य लडक्या है हे लगभ इमा गो बा नी संख्या संपन् व्यक्ति आधुनिक सेवानिवृत्त व्यक्ति आ सारे वीर जा बाद आग इन लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया और जो अपनी सेवाएं में लगे हुए हैं वो समय समय पर इनको समय लेते हैं इतना मैं करूंगा इतना मैं करूंगा वो अब हमने समय दे करके अपने काम में चले जाते इतना ही नहीं प्रतिदिन बैंक में काम करने वाले को बताइए हमारे बैंक में तो काम करते हैं और इतना घंटा बीच में आज सेवा के बैंक में काम करता है फिर ऐसी व्यक्ति है भला ऐसी लगन के बिना इतना विश्वास के बिना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता इनके दिमाग में बात बैठा दी है बैठ गई क्या हम बस बिल्कुल सफल होंगे और इससे ही इधर चले गए तो हम विफल हो जाएंगे उनके मन में ये बात बैठा दी गई है उनको प्रेम से उनके साथ की बात करना सारी उनकी व्यवस्थाएं करना वो कमी न होने देना ये व्यक्ति जीतेंगे चाहे धर्म के नाम से ले लो आप और राजनीति के नाम से ले लो आप आग। ये जानते ना इतने बड़े संप्रदाय राजा उनका अवकाज क्या नहीं समझते आप क्या समझ में आया ये लाखों करोड़ संप्रदाय की संख्या राजा वो अपने उसमें ले लेते हैं मतदान देंगे पर हमारी ये नेता हम पूरे करने पड़ेगी ये राजनीति वहां चलती है पूरी की पूरी चलती है और उसके बिना हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं हमसे कितने सच्चे हैं कितने हैं इतनी हमारी जनसंख्या कहां है फिर संगठन का जो मैंने दोष दिखाया था वो संगठन की बात नहीं है यार वो केवल एक साधारण व्यक्ति एक माता बैठी है कोई विशेष योग्यता नहीं हमारे साथ वो बड़ी मुश्किल से समय देती है उन्होंने दिया, सि समदिया आई वो बैठी उन्होंने अहो लेखनी भी और समय का है प्रेम भाव अब वो जो कुछ कहती है एक माता बैठी है, वो एक व्यक्ति लाखों पर पांच लाख कितने हैं उसने कह दिया तो पत्थर की लकीर है अनुशासन इतना इतना दृढ़ अनुशासन है उसमें अनुना नहीं है और यहां दो दो व्यक्ति लड़ते रहते अधिकारों पर मतभेद के कारण अब लड़ते रहो झड़ते रहो पबूतरों की तरह इससे अपना जो वैदिक धर्म भी जाएगा और अपना देश भी जाएगा इन संप्रदाय वालों को देश की चिंता की बात नहीं है आप कभी सोच लेना इनको देश कहां जाएगा क्या होगा इसको तो अपने धन संपत्ति और अपने आराम से नहीं का ही मुख्य होता है इनका सब अब एक देखो अवराधा स्वामी को देखो, देखो वही स्थिति मिलेगी इनको देखो वही मिलेगी और एक आश्चर्य की बात ये है इनमें सारा का सारा वर्ग या तो सनातन धर्मी है यार के समाजी इन मजा गए सारे को समेट लिया इन्होंने संप्रदाय वाले आप इसका ध्यान दे दो ईश्वर से वेद के मानने वाले या सनातन धर्म ही है यारी समाजी है वेद को मानने वाले ऋषियों को मानने वाले ये तो वेद और ऋषियों को कुछ भी नहीं मानते अब वो सारे के सारे सनातन धर्मी हो और चाहे आर् समाजी हो वही हिंदू सारे समेट दिए जितने आते हैं उनके लिए समेटते जाते वहां आशा से रहते हैं खाने पीने की कोई कमी नहीं बड़े आनंद से रहते हैं शांति मिली देती ना झगड़ा करना पड़ता ना पदों पर धरना और सारे वहां समेटे जाते स्त्री पुरुष अब आप कुछ करोगे नहीं तो ये तो बचे हुए भी सारे वहां जाएंगे करना हो तो यह घरों भाई कुछ आश्रम बनाओ कुछ ब्रह्मचारियों तो गुरुकुल बनाओ और उन लोगों का अपनी ओर लाओ परिसम त्याग करना पड़ेगा परिसर करना पड़ेगा घर के कार्य तो घर वालों को ही सौंपने पड़ेंगे अधिक से, से लोग चाहिए और तब हम इस काम को कर सकते और नई तो स्थिति बड़ी गंभीर है ये संप्रदाय तो समेट देंगे सनातन धर्मी बारी समाजियों को और फिर राजनीति तो है ही आप जानते हैं कैसी है धीरे धीरे आप ध्यान दे देंगे तो ये भारत देश फिर गुलाम दास हो जाएगा बड़ी गंभीर राजनीति की स्थिति आप देख रहे हैं उसमें एकाध व्यक्ति को छोड़ो देश से प्यार हो कोई वैदिक धर्म से प्यार हो वहां तो भारतीयों का राज्य होते हुए ये बात उद्घोष के से कही जाती है जो को मानने ो ईस्ट्रान धर्म पदपी आ सकता निर्वाचित नहीं हो सकता इस नाम से, ये की है। भारत सत्य अमरीका का जो डॉलर होता है, पासो का है कितने का या को डल बताया मे महाप लगभ्या ये ऊप सरकार ईश्वर मा सोषणा है ये को है, ये की य अमरीका कीरा और वो अमरीका है, कितना विज्ञान है उसके मम वता ईशर विश्वास कते ये उपवि विधाने ईश्वर का धर्मे व्यक्ति खडा हक जीत न सकता वैधानिक है उसको कोई नहीं विधान के अनुसार उसको पदों पर आने देगा मतलब नास्टिक बना दिया भारत को वेद के विरुद्ध ईश्वर आप देख सकते हैं भाषा हिंदी हो और संस्कृत हो और क्रांति भी क्यों ना हो उसको इन्होंने भारतीयों नहीं मार के रख दिया है और मारा जा रहा है याद रखने मिटा दिया गया है बिल्कुल बाल्यावस्था मिटा रहे हैं आपको बड़ी प्रसन्नता की बात कहते हैं इसको भाईयों बहनों अब साधारण लोगों को भी यह अवसर मिलेगा तो अपने बच्चों को बाल्यवस्था से ही संस्कृत इंग्लिश से खा सके अवसर इनको मिलेगा छोटे छोटे बच्चों को भी सुविधा देने इंग्लिश पर सुविधा कर दी उनके लिए अभी बात तो धनवानों थी अब कहते बड़ा आगे हुआ है तो यह दौर भाग्य को सौभाग्य समझता सारा विदेशी सब कुछ रहा है बराबर उसी का लिखना पढ़ना कार्यालय में वही सारा बैंकों में वही सब कुछ है सारी की सारी स्थिति बिल्कुल मिटाई जा रही है और यदि कुछ करना चाहे चाहेगा तो जागृत करना लोगों में ये भावनाएं बढ़ना यही योजनाएं बनाना तो इसको देश को बचाया जा सकता है धर्म को बचाया जा सकता है इसके लिए जीवन चाहिए जीवन खपाने वाले चाहिए तो एक एक करके कैसे आगे उपरूप मारेंगी आप ईशो देखो आग्रह के बालक बालकाये विद्यालय पढते है स्कूले विद्यालय में विश्वविद्यालय में उ चरी मान्यता गी है ये आ सके ग्रो में बालक बालिकाए गन्दे से गे नाच गाते रते और माता पिता तु्या सखाते निर्देशभक्ति सिखाते और रो सकते आठ दस के बच्चे को बात माता मत देखो देर होगी ये बंद कर दो वहां होना तो ये चाहिए था घर वाले उसमें समाचार सुने कोई आपत्ति नहीं और बहुत बड़े जब हो जाते हैं बालक बालिकाएं जब उनके लिए वह कोई विशेष विषय -बिशे को तो सुन सकते हैं कोई विज्ञान हो और बच्चों को छोटे उनको देखने ही नहीं देना चाहिए उनको ये चीजें विद्यानबाधकें आज उनको बिगाड़ती है और ये बगड़ते बिगड़ते आज कहा जाएगा अभी अमरीका की घटना पीछे बच्चा छह वर्ष का था या कितना था वो चाल चार आ रहा है, जो वहां के बच्चों में इतनी आजादी इतनी स्वतंत्रता देगी गई ना वो छह वर्ष का कितना बालक था ना किसी से उसकी अनबन हो गई और उसने मार डाला और उसको पिस्तौल रखने की बात छह वर्ष के बच्चे को पिस्तौल रखने को दे दो और फिर देखो क्या करता है की बात वही है य आचरी बा वी आरी भारत लिखि म धीरे धीरे स्वीकार बालक बालका बाल्यावस्था मे अवैधान लडके लडकी पदा बुद्धिमान अमेरीका दुखी एका लडके बी अवस्था अवैधान सिद्धा पदा सरकार प्रबन्ध सरकारना अवस्था यह भारत में आ रही है और जैसे कि पहले परंपरा थी माता पिता की सेवा करो ये करो वो करो आजकल कर तो ये माता पिता भी सेवा के स्थान पर खदेड़े जा रहे हैं घरों से या नहीं जा रहे बिल्कुल खदेड़े जा रहे हैं इनको फिर भी चिपके बैठे जैसे बंदरिया कहते हैं मरी हुई बंदरिया पर चपती रहती है वो उसे चिपक रहे हैं इनको कोई नहीं चाहता घरों में और वहां चिपक रहे हैं और परमात्मा से कुछ नहीं डरते बेटा बेटी जनरे जगवान् उर्गे आगी दिखे मु मलेगे अता वा का धर्म पालन केगा तु कम से कम जने बै कुच विशेष मे दृष्टि विशेष नो गे बहे को बे आ प्रबन्ध पूरा पा था ही तो है हि पूरा पीछे का, तो यही यही बनाना बनाना था, जो बनाना था, अहं को पढ़ना, पढना पढना करना, योग सिनाग्रेज प्रमुखतांसर कामग्रेज शासन था जैसेख पूरा मि स्थिति आपेण आदर्श फिर आपका अनुकल करेंगे लोग एक व्यक्ति आगे चलता उसका अनुकूल करते देखो कितना व्यक्ति महान था इसने महात्मा बुद्ध बने थे ना इस मारक माए महात्मा बुद्ध आपने पूरा इतिहास है पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध राजा का लड़का होने से और कितनी सुख सुविधाओं में छोड़ के बताओ भिक्षा मान के खाता है और उसके पीछे कितना लोग लगे राज कितने नास्तिक उनके बने हुए है जापान में यहाँ देखो भारत में आज कैसी स्थिति बनाई उन्होंने क्या किया जहां तक मुझे याद है दोनों को ही बेटा बेटी कोई, ही दोनों को ही था ना इसी प्रकार में, प्रचार में जो दिया था उसने एक किया तो की बात मैं सुनी है ना अपने पुत्र पुत्री को भी एक किया तो थे लगभग है उसने इसी के लिए उनको समर्पित कर दिया प्रचार के लिए तब उसका इतना प्रचार रा राज जाता था, था इसे अधिक हुआ बड़े महान व्यक्ति ने ये कर दिया तो दुनिया के पीछे चली ऐसे करना पड़ता है तो आप ये योजनाबद्ध इन कार्यो को करें ये बाणस्थियोना उसकी व्यवस्था है हैलि विशेष प्रयास तो तु सकता बहु सफलता मिल से दूर दूर के लोगों को जा सकता है। आप देख सकते हैं सुविधा के सारी के सारी व्यवस्था केण प्रेम के कारण सेवा भाव के कारण इन फिल्म कुमारियों ने पठित वर्ग को सारी को अपनी ओर खींच लिया है हम भी तो खेल सकते हैं यदि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे बनाएंगे तो हमारी ओर आने लगेंगे लोग और नहीं करेंगे तो हमारे पास आने वाला नहीं हमारे पास न कोई सेवा न प्रेम न कोई व्यवस्थाएं है इन्हें आदि तो आज यहां ऐसे आने वाले व्यक्ति तो बहुत कम मिलेंगे इन्हीं बड़ी संख्या में नहीं आ सकते इन बातों में ध्यान देना प्रयास करना एक के के एक का चाहिए आप व्यक्तिगते जीवन स्वाध्याय कार्यक्रम र व्यक्ति प्रेरणा मिलती व्यक्ति उभार आता है, लगन होती ऋषियो दिमाग बा चले लगता स्वाध्याय ने प्रतिषिक ग्रन्थो पढा आण्टा लगा और सारे काम छोड़ दो आपने देखा होगा इन परंपराओं अपनी का छोड्यम्परा पौराणकम्परा पाठ पूजा ढा घण्टा लाद नी देखा दिमागनेता लगा दिमाग वीता क्कि ऐ पूजापाठ का करता के ढाय घण्टे तेता देशे कर्ता अपनी रूढ़िवादी ताजे चलता है अपने आधा घंटा जो है वो दिमाग में लगाता अपने काम में भाई कम से कम आधा घंटा ऋषि के ग्रंथों में लगाओ दिमाग बदल देते हैं ऋषियों के ग्रंथ व्यक्ति का बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है वही व्यक्ति से आधार व्यक्ति महान व्यक्ति बनकर खिड़ा हो जाता है इनके पढ़ने से स्वामी सदानंद जी ने सत्संग से महेश का उपदेश सुना फिर उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा और उसके पढ़ने के पश्चात जैसे उनके अभ्यास हो गया था शराप पीना मांस खाना बस देखते हैं बस सारे को फोड़ डोडे है मास् ये श्रा पीना भाग रक्षा दूसरा भाग योगाकास लगानधिपूर्वक ध्यानत्मा विधिपूर्वक ध्यान व्यक्ति महान बन जाता ऋषियो ग्रन्थो में पता लाया सकता विधिपूर्वक ईश्वरी प्रार्थना कोनो समय विधि विधान उसका कितना ज्ञान बढ़ेगा उस व्यक्ति की बुद्धि कितनी विकसित होगी आप देख सकते हैं बाहर के लोगों की जैसे विज्ञान से, से बुद्धि विकसित होकर चलती है उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धि विकसित होती है इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को ढूंढ डालता है वो खोजता है उसको साथ रखना चाहिए एक सत्संग होते रहना चाहिए रोज प्रतिदिन हो तो बहुत अच्छा है नहीं तो सप्ताह में इतने दिनों में जाए वापस उनके पास बैठे उनसे कुछ सीखें उस सत्संग व्यक्ति को प्रेरणा देता है ये अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए आप योजना बना के करें और उसको करते हो फिर और लोगों को भी ये जो है परिणाम दे कभी कभी आप नहीं गए हो तो ए, इनके ए, बड़े बड़े जो संप्रदाय इनके पास में कभी गए हैं तो उनको तो, तो, तो पता है नहीं गए हो तो उनके अंदर की व्यवस्थाएं कैसी हैं कितना क्या कुछ किया उन लोगों ने कैसे भवन बनाए का श वातावरण वैज्ञान वर्गो ओर ले जाने को सारे जा को दिन जाके देखा उत् क्यान क्या क्या -क्या अच्छी है को को सी हैली च अनम ग को सी है ये भो हम चे जं समझ सके और दूसरे यह तो भ इ मान्यता पर मान्य जी पर्सेण्ट आन जाकर चे प्रकार जने गृहस्थ है अपस्थित है योजनामापस्थिति ला सके ऐसे जैसे एक आश्रम हमारा ये बा अ ऐषि प्रत्येक दो आश्रम बना लेना चेर इकार पचास पचपन साठ वर्ष अवस्था आदि आदिको योजनाबद्ध यदि बना वर्ष परिश्रम बहु बडी ये उपलब्धि सकी स्वतन्त्रता देश क रक्षा बा बहु कुछित् और वैदक धर्म की सहगी औ जो वेद विदुद्ध संपदा के आते हैं और वो सनातन को अपने है सनातन धर्मच ले है बाया सकता इ जा सकता बी सुविधा बी रोचक बाते बा प्रेमै और ध्या सनातन धर्मिको कता हे सारी सनातन धर्मी एक सनातन धर्मी मान्यता ये वाली से ये अद्वितवादी होते हैं शंकराचार्य के से यह भी क्यों ना हूं इन्होंने अपनी पुस्तकों में एक एक के लेकर खूब खंडन किया यह भी याद रखना क्या समझ में आया आप आर्य समाजियों का सनातन धर्मियों का अद्वितवादियों का शंकराचार्य का संप्रदाय इनका अपनी पुस्तकों में एक एक प्रश्न उत्तर के द्वारा सबका खंडन अच्छी तरह किया इनके साहित्य में वो पढ़ते हैं वो इनका साहित्य खूब दिखता है आप बताइए क्या करेंगे आप आ जाएगा दिमाग पढ़ने वालों का पढ़ी जबरत क्या पढ़ेगा उनके साहित्य में क्या पढ़ेगा अच्छी तरह एक एक प्रश्न उठा उठा के परमात्मा का खूब खंडन किया द्वितवाद का खूब खंडन किया ीता सर्वात्र सर ईश्वर व्यापक अयका श्लोक हा है, है अपको गीता गीता सोचरे होगे गीताव अहं कि सर्वाव्यापक ईश्वर है ये भूत हा बता वेद क विरुद्ध गीता विरुद्धकि विरुद्ध सत्यप्रकाश कविध ये साटा सा उल्टा हि लोक पढते आगो पढेगा हि पढेगा तु सनातन धर्मियों से आ रही समाजियों से वेद से कितनी दूर जाएगा वेद का नाम निशान भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग तो विदेशियों की बात छोड़ो ये भारतीयों की बात है ये तो, तो आप एक कुछ प्रेरणा दो कुछ योजना बनाओ और अपने लिए कुछ देश के लिए करो ईश्वर आमने जैसे आपको मैं बता रहा हूं ऐसे ब्रह्मचारियों को भी हम तो ऐसा ही करते हैं जहां जाते हैं और जहां भी प्रचार होता है इसी शैली से सोचो कि हम बैठे बैठे देखते रहे और वेद का जो है लोप हो जाए ऋषियों की परंपरा चली जाए आज से और भारत प्राधीन हो जाए बता हमारा जीना क्या है ऐसा जीना तो देगा इसे मान के चलो और योजना बनाकर करो इसलिए कुछ करेंगे तो होगा आपने सुना होगा या देखा होगा जो बड़ी अवस्था के प्रारंभ में तो इन्हें इन्हें लोग थे जो ये कहते थे, थे हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं बहुत कम लोग होंगे बड़ा भयंकर लोगों को मार डालते थे क्या होता था एक दो व्यक्ति पहले आगे आता है कुछ इन्हें गिन्हे लोग आते हैं एक तो शांति प्रिय थे शीत दल वाले एक धर्म दल वाले थे ये शीत दोनों ने अपने अपने ढंग से कारी उठाए महात्मा गांधी जी शीत वाले थे आजादी तो धर्म वाले में थे इनमें इन्हें लोग थे पहले उनको ये भारतीय को हे जि मूर्ख सारे के, सारे महात्मा गा सुभाषे सारे इतना बड़ा है, इनका होता है। और जहां जा हो जाता ही.... कीयते ह सकते सारे सार य सकते की अहारा बन सकते आप गे को आगे बाते बाते बाते बलिदा धीरे धीरे अन्त्रेजो क पदा भारीया भारतीय उभारा गया अङ्ग्रेजो बहु जाने मतदा राज भारत का चे बी कठिनात बाबर जाकरण बाबर आगे लोक अङ्ग्रेजो आगे न ये की स्थिति है अन्त में चलो इतना इ कोरि पर अन्तो नया सु आय आगे कूसरा आय या तीसरा आय यदि आज क स्थिति राजनीति भारतीय व्यापारी लो, व्यापारी लो, लोगो मे इत न का वा की कीता भोज एक घण्टा समाज के सोचो एक घण्टा समाज के दो कम कम इतना इतना एक घंटा कोई डेढ़ घंटा भी देने लग जाए समाज के लिए तो वातावरण बदल जाएगा अपनी बालक बालिका कोई उपाठी नहीं पढ़ाते आधा घंटा बच्चों के लिए कोई नहीं देने के लिए तैयार क्या होगा कोई हजार होगा बच्चों के लिए नहीं सिखाते देश के प्रति महाराज जैसे जापान के लोग सिखाते पहला हमारा देश होगा हम मर बैठेंगे पर विरोधी को कभी नहीं आने देंगे जापान के की बच्चियों में तो भरी जाती है वो कोई आकाश से थोड़ी पैदा होती किसी ने सुनाया था सुना रहा था जैसी कथा होगी भाई आपके देश में महात्मा बुद्ध जैसे ऐसे कोई आ जाए ये आ जाए तो क्या करोगे उसका उपदेश देगा तो क्या करोगे सुनेंगे बहुत आदर करेंगे बहुत अच्छी बात है और वो ये आपके देश के विरुद्ध कोई बोल को आया, दे तो वो महात्मा आया वो कहेंगे उसका विनाश कर देंगे आप <laughs> हमारे देश के विरुद्ध बोलेगा उसका विनाश करेंगे आप उसकी नहीं सुनेंगे एक बात हुई खदेड़ने के बाद अब देश की भावना भरी गई है ऐसे थोड़ा ही भरी जाती है रोज भर सकते नाश गाने देखते रहते घरों में बैठते बैठते और बच्चों के लिए भावना नहीं बढ़ते याक बालिका महापुरुष बनने वे योजना तु न इडियो योजना लडा इोजना सिमी बता इो भाई कबूतरं किं कि बिल्ली छोटेङ्गी अ बिल्ली, बिल्ली है आोट सकति न सम बाहर की बिल्डियां हैं और अंदर की बिल्लियां है कबूतर के आंखे कटी जन आप अंदर की बिल्ली छोड़ेगी इसको न बाहर की छोड़ेगी अब सोच लो और आप इन घरों को छोड़ छाड़ दो अपना आप ही जितने पैसे और अपना कार्यक्रम बनाओ कुछ योजना बनाओ जीने का इस जीवन का कोई पता नहीं है क्या रहेगा नहीं रहेगा ये, ये आप मर जाओगे ये आई रह जाएगा ये तो रोज की बात है कम से कम पांच सौ विमान घटना होगी यो खत्म वो बेड लगा सारा परिवार एक बार कितना समाप्त वो कांग्रेस की संपत्ति वो जो मर गए एकदम ये तो रूद की घटना है ये सोच लो बस कर डालो कर की बात पर सोचो पर पता नहीं क्या होगा सोचने का ढंग मदल तो आपका मुँह दूर हो जाएगा ये माताएं बैठी हैं घर में जकड़ी बैठी है घर में जाएंगी घर में बेटे को पोते को छोड़ेंगी परमात्मा छोड़ रखा है और उसको कोई पकड़ने का मतलब नहीं है और अब भले बच्च भक्ति जन्म मर्ण मर्ण हे पमात्मान्धारे पा पिता पुत्र का, को हा गुरु शिष्य ओ हा माता पिता ये आज आ पितानका स्वार्थ इन इ समर्पित अनादिकाले उपकार आगे केगा बात सु उचि कर्ना इतो सोचलोना भीम ईश्वर की आज्ञा का पालन करो ये कहते हैं आर्य किसको कहते हैं तो आता आर्य ईश्वर पुत्र है निरुखकार का कहा आर्य पुत्र को आर्य उसका नाम का पुत्र अर्थात ईश्वर के पुत्र को आर्य कहते हैं इन्हें कोई बाधा होना चाहिए ईश्वर का आदेश का पालन करो वो आर्य और आर्य पुत्र है हम ईश्वर के पुत्र हैं आर्य है वेद के अनुसार और हम ही लुटते पिटते नहीं कोई संगठन नहीं कोई शक्ति नहीं अब क्या आर्य पुत्र हो आर्य ईश्वर आर्य पुत्र है पाठ है आर्य इसर पुत्र आर्य ईश्वर पुत्र भा ईश्वर कुत्र पटते लुटते न सङ्गनके न प्यके न देशो बता सके तु काय पुत्र ईश्वर पुत्रि बाच सरजा पता नी क्याी ए भागुर है सोचताम्बा पडाया जिये लम्म्बे का पे आगा हुआ है ना घोरा जो था वो गया था बेचारा वो सुगता सुगता और कमल में राती आई तो है, कमल तक फूल बंद हुआ तो घोरा भी बंद हो गया सायकाल नहीं राती कभी से थी प्रभात आगमी से थी ए, ये पंख खुलेंगे इसके और मैं बाहर लूंगा अपना आने भी लूंगा ये तो बड़ा स्रोत ही रहा था गुम हो गया बेचारा फूल बंद भौरा क्या से हो कल्पना करता ना कभी भाई रात्रि तो चली जाएगी बेला और प्रभात वेला आएगी इसे पंखड़ी फूलेंगी और मैं उड़ जाऊंगा और फिर वही फूल की वही सुमन आया हाथी और वो घुसा पानी में फूल और भावरा समेत आरक्षा ये है अब कर जो कुछ करना है मुझे अब विचारों को हटा दो सोचना हमारे सोचने का ढंग खराब हो गया कोई भी आश्रम वाला हो सोचने के ढंग ही दूसरे हो अपना यदि भला करना है और कुछ समाज का दूसरों का भला करना है तो ऋषियों के अनुसार सोचो ईश्वर के अनुसार विचार धारा बनाओ सब ठीक होता चला जाए यदि आप ऋषियों की विचारधारा के अनुरूप नहीं सोचते और ईश्वर की आज्ञा के रूप नहीं सोचते तो उन्हें अपना भला कर सकते ना दूसरे का अगला जन्म भी पता नहीं अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये बातें हैं इतना समय यहां लगाया और फिर लगाएंगे अहमदाबाद में एक सत्ता या कितना है और फिर गुजरात के जो नगर है ना पांच या कितने हैं उन उनमें लगाएंगे और फिर बम्बे में भी फिर अंतिम बड़ौदाशीष हो जाएंगे हम तो यही प्रेरणा देंगे बनने और बनाने की वेद और दर्शनों की देश जाति की रक्षा की योगी बनने की और ब्रह्मचारियों को बड़े को तैयार करो हम तो यही काम करेंगे आप लोग बीच में लग जाएंगे तो बहुत बड़े स्तर पर इसको ऊंचे स्तर काम कर सकते हैं अब लोग तय